शिवानंद स्मृति श्री श्री महापुरुष जी को स्मृति कथा से अक्षय कुमार राय एक बार मैं काशी जाने का निश्चय कर कलकत्ते आया मठ आकर महापुरुष जी को प्रणाम किया और काशी जाने की बात कही उन्होंने आनंद प्रकट किया दो तीन दिन बाद फिर जाकर मैंने कहा मेरे बड़े भाई बहुत बीमार हैं घर से पत्र आया है इस कारण काशी नहीं जाऊँगा उन्होंने कहा अच्छी बात घर ही चले जाओ इसके दो तीन दिन बाद मैं फिर मठ पहुंचा उन्होंने पूछा क्यों घर नहीं गए मैंने उत्तर दिया भाई साहब की बीमारी कुछ घट रही है ऐसा समाचार मिला है अतः काशी जाने का ही निश्चय किया है यह सुनकर वह कुछ असंतुष्ट हुए अस्वस्थ अग्रज के प्रति मेरा विशेष कर्तव्य है यही भाव उनके असंतोष से प्रकट हुआ मेरा मन भी उस समय थोड़ा विचलित हो गया तो भी भगवान विश्वनाथ जी की कृपा से मैं काशी पहुंचा। भाई साहब भी भगवान की कृपा से अच्छे हो गए हम तीनों भाई महापुरुष जी, जी की कृपा प्राप्त हैं एक बार महापुरुष जी की चरण धोली लेकर गांव लौटते समय जब उनका आशीर्वाद मांगने गया तो उन्होंने कहा यस ब्लेसिंग्स ऑन यू थ्री हम तीनों भाइयों के ऊपर उन्होंने एक साथ आशीर्वाद की वर्षा की एक समय मेरी वृद्धा माता बहुत अस्वस्थ हो गई मेरे सन्यासी भाई शीघ्र मां को देखने के लिए घर लौट आने आवे इसका प्रबंध करने के लिए महापुरुष जी को मैंने तार भेजा मेरे वह भाई उस समय मद्रास के एक आश्रम में थे उन्होंने मेरा तार पाकर मेरे सन्यासी भाई को शीघ्र घर लौट जाने के लिए तार भेज दिया फिर उधर जाने वाले एक व्यक्ति के द्वारा भी उन्होंने खबर भेज दी कि कहीं अन्यत्र न रुक कर सुविधानुजनक ट्रेन से सीधे घर चले आ जाए फल भी ठीक वैसा ही हुआ एक, एक रात्रि के समय सन्यासी पुत्र को देखकर मां के आंखों में आंसू आ गए सन्यासी को भी अपनी माता के प्रति कर्तव्य अवश्य है यह भाव भी प्रकट हुआ महापुरुष जी कहते थे कि माता पिता के प्रति सन्यासी को भी कर्तव्य है मेरी माँ कठिन रोग से पीड़ित थी उनकी सेवा परिचर्या के लिए कोई योग्य व्यक्ति नहीं था मेरी माँ ने मुझे विवाह करने के लिए बहुत जिद की अंत तक हताश होकर वह अत्यंत असंतुष्ट हो गई उस समय मेरे मन की अवस्था ऐसी थी कि मैं सोचता था विवाह करके माँ की सेवा की व्यवस्था करने पर भी निर्लिप्त होकर गृहस्थी में रहा जा सकता है या नहीं फिर मैं सोचा ऐसा भी सोचता था कि माँ के प्रति भी मेरा कुछ कर्तव्य है अनेक प्रकार की चिंताओं से मन चंचल होने लगा तब महापुरुष जी को मैंने पत्र में सब कुछ लिख भेजा और उनकी आज्ञा मांगी उन्होंने दस बारह उन्नीस सौ तेईस ईस्वी को अपने हाथ से लिखा तुम्हारा पत्र मिला किंतु क्या उत्तर दूं समझ में नहीं आता यह घोर अविद्या का भाव है यदि किसी को विवाह करने की आवश्यकता प्रतीत न हो परंतु माता पिता अथवा अन्य कोई अभिभावक उसके लिए जिद्द करने लगे तो वे उसके धर्म जीवन के शत्रु हैं मेरा तो यही ख्याल है वे लोग धर्म के उच्च भाव को नहीं समझते बड़े दिन की छुट्टी में घर जाकर माँ को इसी रीति से समझाने की चेष्टा करना तुम बुद्धिमान हो अनेक प्रकार से समझा सकोगे यदि वह न समझे तो महामोहध है इन लोगों की बात मानकर कौन बुद्धिमान व्यक्ति काम कर सकता है मोहान्ध पिता ही चाहे माता तुम्हारे फिर के लिए कितने दिनों तक संसार में रहेंगे किंतु तुम्हें वह जीवन भर के लिए विपत्ति में डाल जाएंगे मैं इस विषय में कोई निश्चित उपदेश नहीं दे सकता तो भी कहता हूँ अपने भीतर प्रभु की प्रेरणा के अनुसार काम करते चलो मैंने तुम्हें श्री श्री ठाकुर को दिखा दिया है वही तुम्हारे हृदय के ईश्वर हैं वह तुम्हें जैसी पहना देंगे उसी के अनुसार काम करो वह मंगलमय और अंतर्यामी है वह कभी तुम्हारा अकल्याण नहीं करेंगे चाहे विवाह हो या ना हो इत्यादि यह पत्र पाकर मेरी जटिल समस्या का समाधान हो गया मैं अपने संकल्प में दृढ़ हो गया इस प्रकार की घटना के संबंध में एक गुरु की डायरी के कुछ अंश में मैं यहाँ उद्धित करता हूँ आज सुबह रविवार तेरह जून अजीत के संबंध में बात उठी उसने मुझे पत्र लिखा है विवाह के बाद उसकी मानसिक अशांति बढ़ गई है पूज्यपात श्री श्री महापुरुष जी ने कहा जब उस विषय में हाय हाय करने से कुछ लाभ नहीं है उसी में रहकर वह शांति लाभ कर सके वैसी चेष्टा करनी चाहिए एक दूसरे भक्त ने भी दबाव में पढ़कर मुझे पत्र लिखा है यदि मैं आज्ञा दूँ तो वह विवाह कर सकता है मैंने उसे लिख दिया है तुम श्री ठाकुर से प्रार्थना करो यदि यथार्थ में भोग की अनेक्षा हो तो विवाह करने पर भी वह ऐसी व्यवस्था कर देंगे जिससे तुम दलदल में नहीं फंसोगे मैं सन्यासी हूँ विवाह करने की आज्ञा मैं कभी नहीं दूंगा क्योंकि मैं जानता हूँ कि संसार में सुखी रहने के लिए विवाह करना उचित नहीं है विवाह करने से अनेक प्रकार की विपत्तियाँ या आ उपस्थित होती हैं किंतु घटना चक्र से विवाह कर लेने पर भी वह अपने भक्त की रक्षा करते हैं इतना कर महाराज और भी कहने लगे मेरे अपने जीवन की घटना को ही देखो उससे कुछ शिक्षा पा सकोगे मेरे पिताजी बहुत दान खैरात किया करते थे रुपये पैसे हाथों हाथ खर्च कर दिया करते थे अवश्य ही वह सत्कार्य में व्यय करते थे साधु सेवा हमारे घर में सदा लगी ही रहती थी बचपन में मैंने देखा है कि कामाख्या जाने के मार्ग में साधु लोग हमारे घर में आसन जमाते थे हमारे घर में दस पंद्रह साधु प्राय रोज ही भोजन पाते थे पिताजी बारह सात स्कूल के सेक्रेटरी थे सभी गरीब लड़के जो उस स्कूल में पढ़ते थे हमारे घर रहते और खाते थे इस प्रकार के पंद्रह बीस गरीब लड़के सदा ही हमारे घर रहते थे घर में हर अमावस्या को विशेष पूजा अर्चना होती थी अनेक मनुष्यों को निमंत्रण दिया जाता था लोगों को खिलाकर पिताजी बहुत आनंदित होते थे बचपन में ही मेरी माँ दिवंगत हो गई थी उस समय मेरी अवस्था नौ वर्ष की थी मेरी माँ तीन महीने की एक बच्ची को छोड़कर चली गई थी पिताजी ने दूसरी बार विवाह किया मेरी सौतीली माँ बहुत अच्छी थी अंतिम वयस में पिताजी की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई अवश्य मोटे अन्य वस्त्र का अभाव नहीं हुआ लोगों को खिलाना पिलाना बंद हो गया इसी से उनके मन में बहुत चोट लगी उस समय मेरी उम्र बहुत अल्प थी पिताजी जिस कमरे में थे उनके बगल के कमरे में मैं रहता था उस दिन रात को मैं लेटा था इतने में सुनाई पड़ा कि पिताजी रोते हुए प्रार्थना कर रहे हैं माँ तुमने क्यों मेरी ऐसी दुर्गति की पिताजी बहुत भक्त और तांत्रिक साधक थे मेरी मातृहीन बहन की जब विवाह की अवस्था हुई तो पिताजी ने मुझे पत्र लिखा पौ घर में एक विवाह की बात चल रही है यदि तुम उस घर में विवाह करने को राज़ी हो जाओ तो तुम्हारी बहन का विवाह उसी घर में कर दूंगा उससे खर्च कम होगा नहीं तो तुम्हारी बहन का विवाह होना कठिन है अपनी बहन के प्रति भी तुम्हारा कुछ कर्तव्य है इस बात से मेरे हृदय में बड़ा प्रभाव पड़ा क्या करूं सोच कर कुछ निश्चय नहीं कर सका तब मैं भगवान से व्याकुल होकर प्रार्थना करने लगा सरल हार्दिक प्रार्थना हे भगवान तुम तो अंतर्यामी हो तुम तो मेरे हृदय के सभी भावों को जानते हो मुझ में भोग करने की इच्छा एकदम नहीं है ऐसी स्थिति में बता दो कि मैं क्या करूं थ्री ईयर आई परेड अंत में आई मेड अप माई माइंड विवाह हो गया बहन का विवाह भी हुआ इत्यादि दो तीन दिन छुट्टी मिलते ही मरणासन माँ को देखने के लिए मैं अपने कार्यस्थल से घर आ जाता था अंत में मां ने उपदेश दिया तुमने विवाह तो नहीं किया तो तीर्थ स्थान में जाना और दान खैरात करना उनके इस उपदेश वाक्य का पालन मैंने अपने जीवन में कुछ कुछ करने की चेष्टा की है सन्यासी गुरु से दीक्षा लेने के लिए माँ की अत्यंत इच्छा थी उस इच्छा की पूर्ति का मौका न मिला हम लोगों ने भी उसके लिए सक्रिय चेष्टा नहीं की बचपन में एक तांत्रिक सन्यासी ने मेरे जीवन की रक्षा की थी वह मेरे ताऊ जी के गुरु थे वह मुझे आशीर्वाद देकर हरिद्वार चले गए जाते समय कह गए थे कि लौटा लौटती बार मुझे देख जाएंगे। किंतु वह फिर लौटे नहीं माँ के मुख से सन्यासियों की बात सुनना मैं बहुत पसंद करता था मेरे मन में सन्यासी होने की इच्छा होने लगी जो हो सन्यासी की कृपा पाकर मैंने मन में शांति लाभ किया माँ भी प्रसन्न हुई दीक्षा ग्रहण के कुछ साल बाद एक शुभेक्षु भद्र महिला ने मुझसे कहा एक काम कीजिए महापुरुष जी से यथाविधि ब्रह्मचर्य लेकर जीवन को धन्य कीजिए मैंने विस्मित होकर कहा क्या ऐसा होना संभव है उन्होंने कहा एक बार चेष्टा कर देखिए वह कृपा कर भी सकते हैं एक बार छुट्टी में मैंने वेलू मठ जाकर महापुरुष महाराज का पुण्य दर्शन प्राप्त किया एक दिन बातचीत के प्रसंग में अत्यंत संकोच के साथ मैंने अपनी मानसिक इच्छा उनके सामने निवेदित कर दी उन्होंने कहा इसमें अनेक विघ्न हैं मैंने स्वयं ही देखा है कि इस व्रत का पालन करना सबके लिए संभव नहीं है अच्छा एक काम करो एक सफ़ेद वस्त्र का टुकड़ा लाओ मैं उसे कॉपिन बनाकर तुम्हें दूँगा तुम कॉपिन पहन साधु भाव से जीवन यापन करना मैंने वैसा वस्त्र लाकर उनके हाथ में दिया उन्होंने उसे कॉपिन बनाकर मेरे हाथ में दे दिया और आशीर्वाद दिया तुम्हारा ब्रह्मचर्य दृढ़ रहे और भी कुछ कहा था आज याद नहीं आता तो भी बहुत ही उत्साहप्रद वाक्य उन्होंने उस दिन कंठ से कहे थे चिट्ठी पत्री में भी वह बराबर आशीर्वाद भेजते थे अनेक पत्र उनके हाथ के लिखे थे 28 आठ 1927 को उन्होंने बंगलौर से लिखा था यथार्थ सुख संसार में नहीं मिलता तुम्हारी वर्तमान मानसिक अवस्था जानकर मुझे दुख हुआ किंतु उपाय क्या है उनके अतिरिक्त और कोई अवलंबन नहीं है पांडवों को अनेक प्रकार के दुख भोगने पड़े थे भगवान श्री कृष्ण के छाया की तरह उनके साथ साथ रहने पर भी स्वामी विवेकानंद जी को देखा है संसार के अनेक दुख कष्टों के बीच श्री श्री ठाकुर का ही अवलंब लिए रहते थे भक्त साधक राम प्रसाद गाया करते थे संसारे पाठिये मागो करली आमाय लोहा पेटा तबू काली बोले डाकी आवास आमार भूकर पाटा अर्थात हे महाकाली मुझे तुमने संसार में भेज कर खूब लोहे से पीटा तेज पर भी मेरी छाती की ताकत की शाभासी है कि मैं तुम्हें को काली कहकर पुकारता हूँ अतः देखो संसार में भक्त अभक्त धनी निर्धन सभी को दुख कष्ट भोगना पड़ता है तो भी ठीक ठीक उन्हें पकड़े रहने से भटक नहीं जाना पड़ता तुम श्री श्री ठाकुर के आश्रित हो तुम्हें डर क्या है बेलूर मठ में एक दिन तीसरे परिविदा लेने के लिए मैं प्रणाम करने गया तो महापुरुष जी ने कहा अभी फेरी जहाज के आने में देर है तब तक तुम बरामदे में बैठकर प्रभु का नाम जपो जहाज अब शिवतला से छूटेगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। एक दूसरे दिन मैं विदा लेने गया था तो उन्होंने कहा जरा ठहरो उचित अजीत डॉक्टर मोटर से आ रहे हैं उनके साथ अद्वैत आश्रम में जाना मेरे प्रति उनकी ऐसी ही करुणा और प्यार था जब उनकी वाक शक्ति बंद हो गई उस समय भी वह एक हाथ उठाकर आशीर्वाद देते थे किसी के आशीर्वाद मांगने पर वह कहते आशीर्वाद तो देता हूं किंतु तुम लोग उसे लेते कहाँ हो आशीर्वाद ग्रहण की शक्ति ही हम जैसे अभागों में नहीं है १९२६ सौ ईस्वी के अंतिम भाग में महापुरुष जी ने उटक मंद से एक पत्र में लिखा था श्रीमान अक्षय अच्छा तुम्हारा उन्नीस नौ का पत्र पाकर समाचार विदित हुआ यथार्थ में ही जिस दिन से यहाँ आए हैं उसी दिन से मेरा तथा अपने साथियों का स्वास्थ्य अच्छा है यह स्थान बहुत ही स्वास्थ्यप्रद है मेरा शरीर इससे पहले कभी इतनी अच्छा था इतना अच्छा था ऐसा याद नहीं आता केवल एक बार कश्मीर में एक मास रहते समय यह शरीर बहुत अच्छा था सभी श्री ठाकुर की इच्छा है शरीर कभी अच्छा रहता है और कभी नहीं यह तो शरीर का धर्म है यहाँ प्रभु की कृपा से मन भी बहुत अच्छा है यहाँ का प्राकृतिक दृश्य बहुत ही मनोरम तथा भगवत भाव दीपक है तुम निश्चय ही इसी जीवन में यथार्थ पथ पाओगे और मैं हृदय से प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा भक्ति विश्वास ज्ञान प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे और बढ़ता ही रहेगा जिनकी तुमने शरण ली है वह जीवित जागृत ईश्वरावतार है देखने में वह मनुष्य रूपधारी हैं किंतु भीतर सभी स्प्रिट दया प्रेम ज्ञान के आधार हैं तुम्हें कोई चिंता नहीं है तुम्हारे बड़े भाई भी अच्छे व्यक्ति हैं। मुझे उनकी याद है उनका भी विश्वास भक्ति आदि बढ़ जाएगा मेरे मठ लौटने का समय संभवत दिसंबर होगा यहाँ के भक्तों ने श्री श्री ठाकुर के लिए एक छोटा सा मठ स्थापित किया है चौबीस सितंबर को गृह प्रवेश होगा याग्ञय्ञ आरी होकर श्री श्री ठाकुर उसमें प्रतिष्ठित हुए हैं मिशन के तीन सन्यासी यहाँ स्थायी रूप से रहेंगे वे सभी इस प्रदेश के हैं मैं अपने साथियों के साथ संभवतः दो सप्ताह के भीतर बेंगलोर आश्रम आऊँगा तुम मेरा हार्दिक स्नेहा से बात जानना स्थानीय आश्रम का काम अच्छी तरह चल रहा है जानकर प्रसन्नता हुई यहाँ के मठ में पूजा अध्ययन अध्यापन तो होंगे ही साथ साथ एक प्राथमिक विद्यालय गरीबों के लिए खोला जाएगा इति तुम्हारा शुभाकांक्षी शिवानंद श्री श्री जी के ने अंतिम आशीर्वाद सूचक जो पत्र अपने हाथ से लिखकर मुझे भेजा था वह नीचे उद्धृत करता हूँ ओम श्री राम कृष्ण शरणम पोस्ट ऑफिस बेलूर मठ उन्नीस दो पच्चीस प्रिय श्रीमान अक्षय अच्छा तुम्हारे प्रेषित पाँच रुपये प्राप्त हुए तुम मेरे आंतरिक स्नेहा आशीर्वाद जानना मैं अपने हृदय के अंतस्थल से प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा विश्वास भक्ति प्रेम एवं पवित्रता की दिन प्रतिदिन वृद्धि हो तुम उनके राज्य में निरंतर अग्रसर होते चलो मेरा वृद्ध शरीर प्राय अच्छा नहीं रहता ठाकुर जितने दिनों तक इस शरीर को इस संसार में रखेंगे उतने दिनों तक रहेगा मैं देहातरिक्त आत्मा हूँ मुझमें जन्म मृत्यु रोग आदि कुछ भी नहीं है प्रभु ने कृपा करके मुझे ऐसा निश्चित ज्ञान करा दिया है इस कारण शरीर के लिए कोई शोक नहीं है प्रार्थना है कि तुम लोग भी उनकी कृपा से ऐसा ज्ञान प्राप्त करो और निष्काम भाव से उनका काम करते चलो इसी शुभ सु, तुम्हारा शुभकामक्षी शुभानंद अभी भी वह कभी कभी स्वप्न में दर्शन देकर मेरे मन को तृप्ति देते हैं अपने जीवन में कुछ भी संबल नहीं है तो भी गुरु कृपा और उनके श्री चरण ही एकमात्र संबल है दिन समाप्त ही हो रहे हैं अब शिव पार करो मेरी नैया